जो भुसुंडी मन मानस हंसा सगुन अगुन जेहि निगम प्रशंसा शंकर जी के क्या क्या है जो स्वरूप बस शिव मन माही जेहि कारण मुनि जतन कराही देख हम स्वरूप भरी लोचन करहु कृपा प्रण तारति मोचन वे असंख्य दिव्य अनंत अचिंत कल्याणकारी गुण गणों के एकमात्र स्वरूप श्री रघुनाथ जी आपके हृदय रूपी मान सरोवर में मत मराल के समान विहार कर रहे हैं वे आपकी हृदय कुंज में विराज रहे हैं वे आपके हृदय सिंहासन पर सदा सर्वदा विराजमान रहते हैं एक पल के लिए भी वहां से टलते नहीं हैं। तो उन राम जी के संपूर्ण गुण आप में आ गए भाई गुण अयन भीतर हो गया संपूर्ण गुण गणों के जो एकमात्र आश्रय हैं, वे ही जब हृदय में बैठे हैं तो कौन सा गुण बाकी रह गया इसी को प्रहलाद जी ने कहा है भक्त के हृदय में भगवान विराजमान होते हैं इसलिए कोई गुण ऐसा नहीं जो उसके हृदय में ना आ जाए जिन गुणों को पाने के लिए बड़े बड़े सम करने पड़ते हैं वे दिव्य गुण भक्त के भीतर स्वाभाविक रूप से आ जाते हैं अच्छी जगह में सब कोई रहना चाहता है गंदी जगह में हम भी नहीं रहना चाहते अच्छी जगह रहना चाहते सरकार जिसके हृदय में बस जाए रघुनाथ जी जिसके हृदय में बस जाए फिर कोई गुण आना बाकी रह जाएगा और श्रीराम जी हृदय में न हो और कोई बड़े से बड़ा गुण प्राप्त हो जाए तो, तो क्या वह गुण जीव का हित करेगा वह गुण ही उसके पतन का कारण बन जाएगा भगवान से विमुख होने के कारण गुण ही दुर्गुण हो जाएगा और भगवान के सन्मुख होने पर दुर्गुण भी सदगुण हो जाएगा आप लोग कहेंगे ये वाली बात हमारी समझ में दुर्गुण सदगुण कैसे हो जाएगा हम आपसे पूछते हैं चोरी करना सदगुण है कि दुर्गुण बताइए चोरी करना सदगुण है कि दुर्गुण दुर्गुण है चोरी नहीं कर मनुस्मृति में तो बड़ा निषेध है चोरी का पांच महापापों में एक पाप चोरी है निकिंचन एक एकदास तासुके हरिजन आए विदित विदित बटोही रूप भय हरि आप लुटाए हम समझते हैं हरिपाल जी इसी क्षेत्र के ही होंगे द्वारिका क्षेत्र के होंगे हरिपाल नाम का ब्राह्मण हरिपाल भक्त का चरित्र है संत सेवा करते हो कथा कीर्तन संत सेवा ठाकुर जी के उत्सव इसमें इतने डूब गए उपार्जन को समय मिलता नहीं अब कोई खर्च ही खर्च करे और उपार्जन करे नहीं तो कहां तक खर्च होगा बड़े जमीदार थे जमीन बिक गई कई मकान बिक गए सोना चांदी बिक गया आभूषण पत्नी के बिक गए फिर भी संत सेवा ठाकुर सेवा कथा कीर्तन उन्होंने बंद नहीं किया अब उधार मांग करके सेवा करने लगे लेकिन उधार भी अब लोगों ने देना बंद कर दिया क्यों सब जान गए इनकी आदत जिसका ले ले तो उसका देने का नाम को तो लेते नहीं इसलिए उधार देना भी बंद हो गया तब आप चोरी करने लग गए बोले हम सेवा नहीं छोड़ेंगे चोरी करेंगे रात में चोरी करते पर चोरी उसी के यहां करते जिसके यहां संत सेवा नहीं होती ठाकुर सेवा नहीं होती भगवान नाम संकीर्तन नहीं होता कहते हैं भूत की तरह कमाई में लगे हैं और इनका धन सत्कर्म में व्यय नहीं हो रहा है तो यह कम से कम इनकी संपत्ति नाम प्रेमियों के मुख में पड़ जाए कथा कीर्तन में लग जाए उत्सवों में लग जाए तो चोरी करने का पाप हमको लगेगा हम नरक में भोग लेंगे पर उनका धन अच्छे काम में खर्च होगा तो उनका तो कल्याण हो ही जाएगा इस भावना से वे चोरी कर लेते इस कथा को सुनकर आप प्रेरणा मत लेना चोरी न किसी का उधार पैसा बचाने की प्रेरणा लेना उसका कारण ये है कि हरपाल जी के आदर्श को सामान्य कोटि का जीव अपना नहीं सकता सारा समाप्त कर दे न्यौछावर कर दे उसके बाद ऐसा करे तो अपराधी नहीं पर ऐसा कहां नहीं होता ऐसा प्राय नहीं एक दिन बहुत बड़ी जमात आ गई आपने पत्नी से कहा कि कुछ बाल भोग की व्यवस्था करो तो महाराज घर में तो कुछ नहीं रात होती तो चोरी कर लेते दिन में क्या करें हे द्वारिका नाथ ये संत भगवान आए भूखे न रह जाएं। मन में सोचा रात को चोरी करते जा दिन धारे डकैती डालेंगे कोई अच्छा मालदार आएगा तो राहजनी कर लेंगे राजजनी जानते ना रास्ता में लूट लेंगे उसे ओ बड़ी पगड़ी बांध करके लठ्ठ लेकर के राह में खड़े हो गए लठ पर अपनी ठोड़ी रखकर आंख बंद करके श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम कर रहे थे तब तक किसी की पादचारक ध्वनि सुनाई पड़ी आप लोग कहेंगे ये कौन आ रहे थे इधर भगत जी लठ पर अपनी ठोड़ी रख के चिंता कर रहे थे उधर रुक्मिणी जी ने द्वारिका में ठाकुर जी के सामने थाली परोसी दिव्य द्वारिका में यही द्वारिका दिव्य द्वारिका है, यहां लीला हो रही है थाली परोसी। ठाकुर जी बोले हम भोजन नहीं करेंगे क्यों बोले आज हमारा भक्त भूखा है उसे संत सेवा की चिंता है साधु भी भूखे हैं हमें व्यवस्था करने के लिए जाना है देवी विक्षेप मत करो मैं जा रहा हूं रुक्मणी जी बोले तुम अकेले चले जाते हो संतों का दर्शन करने हमसे कभी पूछते नहीं वो तो अच्छा हुआ आज हमने कुछ पूछ लिया चर्चा हो गई आज मैं भी चलूंगी दर्शन करने कह कर, तुम हमारे संतों को पहचान सको ये बहुत कठिन है तुम संपत्ति के अधिष्ठात्री देवी हो भगवती महालक्ष्मी हो चलना चाहती हो तो चलो पर मैं सेठ बन के जाऊंगा तुम्हें सेठानी बन के चलना पड़ेगा बोलो भक्तवत्सल वत्सल भगवान की तो बहुरंगी है ही है कबीर जी का एक पद है बहुरंगी बहुरंगी बाबा बहुरंगी बहुरंगी बली के दरबार में छोटे से बालक बनके के ढिंग बामन हुए पहुंचे छोटे से बोना बनके हो गए और नापत भय लंब तड़ंगी नापत भय लंब तड़ंगी हो लंबे हो गए बहुरंगी बहुरंगी नरसिंह जी कहते या लटका को पार ना पाऊं लटके लाख करो है मैं तो वारी जाऊं सुंदर श्याम तमारा लटकाने है ये लटके है नटवर नागर की लीलाएं लीलाए कब क्या बन जाएं जाए बढ़िया सेठ बन गए बढ़िया पगड़ी है हीरे जगमगा रहे हैं कलंगी लगी हुई है चश्मा नाक पर रखा हुआ है बढ़िया अचकन पहने हैं बढ़िया चौड़ी किनार की धोती है और इतना अंगूठी इतना आभूषण गले में कंठ में कमर में ऐसी लक्ष्मी जी रुक्णी जी से कहा सोना चांदी पहन के चलो माताएं तो आभूषण पहनने में वैसे भी बहुत राजी रहती हैं और उनको कह दिया जाए कि बढ़िया से सज लो वो कमी घर में कोई हो नहीं फिर देखो कितना आभूषण धारण करेंगे बहुत आभूषण धारण किए एक, एक पोटरी में भी कुछ आभूषण ठाकुर जी ने भर लिए कंधे पर झोली ले ली छम छम छम की आवाज सुनाई पड़ी क्योंकि तो आभूषणों की आवाज आ रही थी आपने तुरंत आप तो तुर चिंता कर रहे थे कैसे होगी व्यवस्था नेत्र खोले देखा सामने भगत जी का सेठ जी राम राम ये उनका क्या कहना चाहिए उसको मर्माीटर था जिसको नाप लेते थे भगत है कि नहीं राम राम कहने पर राम राम बोल दिया तो उसकी चोरी नहीं करते राम राम बोलने के वाले की चोरी करना उसकी तो सेवा करनी चाहिए भगत जी राम राम सुनते ही ठाकुर जी क्रोध में तिल मिला उठे और बोले इन साधुओं ने भगतड़ो ने देश को बर्बाद कर दिया दिन में राम राम करते हो रात में चोरी करते हो सही कह रहे थे ठाकुर जी दिन में राम राम करते हो रात में चोरी करते हो मैं फूटी कोड़ी देने वाला नहीं हूं ये तो महाकंजूस घोर नास्तिक राम राम सुन के इसके तो आग लग गई कोई बात कोई बात नहीं भगत जी हमारी किसी बात से आपको कष्ट हुआ हो तो आप क्षमा करना कही आपकी क्या सेवा करें हाँ काम की बात करो सेवा यही है कि हम यहां से अमुक नगर की ओर जाना चाहते हैं मार्ग में कुछ भय है हमारे पास कुछ मूल्यवान वस्तुएं हैं वो तो देख ही रहा है आप बहुत सम्पन्न व्यक्ति हैं तो यहां से अमुक गांव तक हम जाना चाहते हैं ये मेरी सामग्री ले लो और मुझे वहां तक पहुंचा दो हरपाल जी की बात हरपाल जी ने कहा कि महाराज हम पहुंचा तो देंगे पर हमारी एक शर्त है हम मजदूरी पहले लेंगे बीच में भाग गए तो बोले भागेंगे नहीं हम आपके साथ रहेंगे मजदूरी पहले चाहिए हमको घर में जरूरत है ठाकुर हाँ जी ने एक रुपया दे दिया लि एक रुपया वो जमाने का एक रुपया आज से 500-600 साल पुरानी बात एक रुपया बहुत कीमत रखता था एक रुपए का जो भी हो संतों के बाल भोग की व्यवस्था हो गई एक स्वर्ण मुद्रा दे दी एक स्वर्ण मुद्रा में संतों की खूब पर्याप्त व्यवस्था हो गई तुरंत आपने अपनी ब्राह्मणी को दिया बोले संतों की सेवा करो और स्वयं उनकी झोली को ले लिया ठाकुर जी ने कहा हमारी भी एक शर्त है क्या शर्त है बोले तुम आगे आगे चलोगे हम तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे कहा क्यों ठाकुर तो जी तो इसलिए चाहते थे कि इस भक्त की चरण रज में अपने मस्तक पर ले लू वो आगे चलेगा तुम्हें तो चरण रज मुझे मिल जाएगी और हरपाल जी ने कहा कि ऐसा क्यों कह रहे बोले ऐसा इसलिए कि सामने से कोई सिंह आ जाए व्याघ्र आ जाए या कोई विपत्ति आ जाए तो मुकाबला कौन करेगा इसलिए तुम आगे आगे चलो तो दूसरी बात यह है कि तुम मुड़के पीछे मत देखें कहा क्यों अरे अरे भाई तुम भगत आदमी हो हम अपनी सेठानी के साथ क्या बात करते हैं तुमको सुनने की क्या जरूरत हाँ भाई बात तो सही है हमको पीछे देखकर सुनने की क्या जरूरत तो ठीक है हम आगे आगे चलेंगे ठाकुर जी चरण रज भी ले रहे हैं उनके चरण के चित छाप जो पड़ रहे हैं ना धरती पर, पर उसकी रज भगवान उठाकर मस्तक से लगा रहे हैं अश्रुधार भेरे धन्य है नाम प्रेमी धन्य है महान संत आज में कृतकृत्य हो गया साथ ही रुक्मिणी जी से कह रहे हैं वहां का खजाना भर गया है उसको बंद करना है वहाँ इतना करोड़ रुपए ब्याज पर पड़ा हुआ है ऐसा करना है अमुक धंधा खोलना है रुक्मिणी जी हाँ हूँ कर रही थी मन में सोच रही थी कि ये क्या लीला कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आता बीच बीच में रुक्मिणी जी भगवान का रुख देख कर हैं कुछ दान पुण्य भी करना चाहिए तो भगवान कहते अरे दान वान नहीं करना चाहिए ये सब दान करने की क्या जरूरत है इनको निकमों को खिलाने से क्या फायदा है अरे ये तो संत सेवा ठाकुर सेवा गौ ब्राह्मण सेवा का भी विरोधी है सोचा ये बहुत बड़ा विमुख है लगता है जीवन में कभी किसी ब्राह्मण को कुछ न दिया होगा तो आज क्यों न इसी की तरफ से संत सेवा हो जाए और इसके पास तो कमी है नहीं क्यों कितने खजाने इसके पास भरे हैं तो इसको लूट लेंगे तो इसके पास कोई गरीबी तो आएगी नहीं हरपाल भी खड़े हो गए जैसे ही वो आगे बढ़ना चाहते थे तुरंत लठ अपना पटक दिया खबरदार एक कदम आगे बढ़े तो, अब तो ठाकुर जी थर, -थर कांपने लग गए कहा भगत जी क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो यहां कोई बचाने वाला नहीं है ना तुम्हारी पुकार सुनने वाला है अपनी पगड़ी खोली बिछा दी जितने आभूषण है सब उतार के रख दो नहीं देख रहे हो लट्ठ मार मार के बिछा देंगे बाबा श्री मथुरा दास भक्त भक्तमाली जी कहते थे कि हरपाल जी चींची को भी नहीं मारते थे इतने दयावान थे वैष्णव थे ना वैष्णव में दया होती है, पर उन्होंने ठाकुर जी के सामने दसवीं बार लट्ठ पटका घुमा के पीछे की ओर पटका उनको न लग जाए डरा दिया खूब इधर जाए तो उधर लट्ठ पटके उधर जाए तो उधर लट्ठ पटके भाग नहीं सकते हो ठाकुर जी थर थर का लगे और सब आभूषण उतार उतार के रख दिए रुक्मी जी विचार करने लगी के सामने हिरण्यक्षर नहीं कांपे रावण कुंभकर्ण को मारने में थरथर -थर नहीं बड़े-बड़े असुरों को उन्होंने ठीक कर दिया दुरुस्त कर दिया और आज इनकी हालत इतनी कमजोर हो गई इतने डर गए कि थरथर का तब तक तो ठाकुर जी ने सब आभूषण उतार के रख दिया हरपाल जी ने तलाशी ली कुछ नहीं रुक्मणी जी को ओर देखकर कहा क्या देख रही है रख दो सब आभूषण रुक्मिणी जी ने सभे नेत्रों से द्वारिकाधीश की ओर देखा द्वारिकाधीश ने आंखों के सारे से कहा देवी और आभूषण गढ़वा देंगे उतार दो नहीं तो ये मार डालेगा अब तो रुक्मणी जी ने भी रोते रोते सब आभूषण उतार दिए। एक कन्नी उंगली में एक अंगूठी रह गई ये कैसे रह गई उतारो इसको का ये कड़ी है उतर नहीं रही है मैं उतार लेता हूं महाराज इसको तो छोड़ दो कैसे छोड़ दू इस अंगूठी में तो न जाने कितने संतों की सेवा होगी कहकर अंगूठी जैसी खींची रुक्मणी जी को रोष हुआ कुछ कहना चाहती थी शाप देना चाहती थी तब तक शंख चक्र गंधारी द्वारिकाधीश प्रकट हो गए द्वारिकाधीश की रुक्मिणी जी अपने स्वरूप में प्रकट हो गई हरपाल जी रोने लगे प्रभो ये क्या लीला है कहा हम तो लूटने आए थे तुम्हारी चोरी पर रीझ कर लुटने आए थे भक्ति हृदय में है तो चोरी पर रीझ कर ठाकुर लूटने आ गए भक्ति से विमुख प्राणी उसके पास कोई गुण भी आएगा तो संसार के चक्र में डालने वाला होगा और भक्त के पास कोई दुर्गुण भी आएगा तो सदगुण हो जाएगा भगवान शंकर गुण अयन है क्योंकि असंख्य कल्याण गुणगण निलय श्री रघुनाथ जी सदा सर्वदा शंकर जी के हृदय में विराजते हैं इसलिए शंकर जी गुण अयन महाराज राम जी में के जितने गुण हैं वे तो सब शंकर जी में हैं ही एक गुण राम जी से ज्यादा है शंकर जी में एक गुण राम जी से ज्यादा है इसलिए तो बड़े हैं राम जी से ज्यादा कौन सा गुण है जीवों की सिफारिश करने का गुण हे नाथ ये आपके हैं इनको अपना लीजिए ये गुण शंकर जी में विशेष है राम जी में ये गुण नहीं है क्योंकि सिफारिश सदा अपने से बड़े के पास जाकर की जाती है राम जी से बड़ा कोई दूसरा है नहीं तो किसके पास जाकर सिफारिश करें लेकिन जीवों के कल्याण की सिफारिश शंकर जी भगवान से करते हैं किसी भी अवतार चरित्र में देख लीजिए धरती व्याकुल होकर देवताओं के पास जाती देवता ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मा जी शंकर जी के पास और शंकर जी जब भगवान से सिफारिश करते महाराज ये धरती के जीव दुखी हो रहे हैं, तो भगवान अवतार लेने के लिए मजबूर हो जाते इस सिफारिश वाला गुण इनमें ज्यादा है इसलिए हे भोले बाबा हम सब अपने साधन से लाख जन्म में भी भगवत प्राप्ति के योग्य नहीं है आप सिफारिश कर दीजिए झूठा सच्चा कैसे भी तो राम राम कर रहे हैं आप कृपा करके इन्हें अपना लीजिए बोलो शंकर भगवान की मयन रिपु जलज जा नयन एक एक शब्द का भाव जलज जा नयन हमारा दुख आपसे छिपा नहीं है क्योंकि आपकी आंख छोटी नहीं है कमल दल के स्मान आपके नेत्र हैं करुणा और प्रेम का समुद्र हिलोरें ले रहा है आप अपनी कृपा करुणा की वर्षा हमारे ऊपर कीजिए आप गुण के अयन हैं मुझे भी दुर्गुणों से बचाइए आपके भीतर राम जी और राम जी के भीतर आप और आप हमारे भीतर आ जाइए तो राम जी और आप सब हमारे भीतर आ जाएंगे फिर हम किसी से विमुख नहीं रहेंगे मयन रिपूर आप काम देव के रिपू हैं काम बड़ा प्रबल शत्रु है बहुत प्रबल शत्रु कहां रहता है काम काम का पता बताएं कहां रहता है काम इंद्रियाणि पराण्याहू इंद्रियो परम मन मनसस्तु परा यो बुद्धे परतस्तु से वाच्य यहाँ दो प्रकार के भाव हैं श्री शंकराचार्य जी ने तो सह पद वाच्य ईश्वर को कहा है लेकिन प्रकरण देखकर कर लगता है कि यहां ईश्वर का ईश्वर को इंगित नहीं किया जा रहा है यहां श्री रामानुजाचार्य जी ने जो अर्थ किया है या यो बुद्धे परकस्तु सह अर्थ किया है सब काम काम अर्थ किया है इंद्रियों से पर मन मन से श्रेष्ठ बुद्धि बुद्धि से बुद्धि से भी जो अधिक सूक्ष्म है उसका नाम है काम वाह घुस के बैठा है इसलिए जहि शत्रु महाबाहु काम रूपम दुरासदम हे महाबाहू अर्जुन इस कामरूपी दुर्घर्ष शत्रु को तू समाप्त कर दे शत्रु महाबाहू काम कामरूपम दुरासदम बोले भाई काम को मार तो दो पर काम की उत्पत्ति कैसे होती है उत्पन्न होगा तब ना उसको नष्ट किया जाए उत्पन्न होगा तो समस्या होगी इसका मूल कहां से कहां से चला ये काम इसकी पैदाइश कहां से है इसका जन्म कहां से है विषयाध्या सूप जायते भगवत चिंतन छोड़कर रूप रस गंध शब्द और स्पर्श के पदार्थों का ध्यान करने पर उन तुच्छ घृणित नाशवान भोगों के प्रति प्रीति उत्पन्न होती है आसक्ति उत्पन्न होती है विषयान ध्यास्त सूप जाए तो संग माने उनमें प्रियता उत्पन्न होती है भोगों के प्रति प्रियता का भाव आता है उनका ध्यान करने से संगात संजाते काम विषयों के प्रति आसक्ति से विषयों का ध्यान करने से उनके प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है और आसक्ति से ही काम का जन्म होता है कामात, संजायते, काम संगात संजाते काम कामांत क्रोध हो भी जाए काम से क्रोध उत्पन्न होता है कामना पूरी हो गई क्रोध नहीं हुआ कामना अधूरी रह गई अथवा नहीं पूरी हुई या हम जो चाहते हैं वो नहीं हुआ क्रोध क्रोधाया क्रोधात भोह क्रोध से मोह हो गया मोह नहीं सम्मो सम्मोहात स्मृति विभ्रम सम्मो से स्मृति का भी भ्रम हो गया और स्मृति भ्रंसात् बुद्धिनाश स्मृति के भ्रंश होने से बुद्धि का नाश हो गया और बुद्धिनाशात प्रणश्यति बुद्धि के नाश से विनाश हो गया। अब नस् पकड़ में आ गई इसको निदान कहते हैं निदान हो गया क्या निदान हो गया बोले ये जो ये जो विपत्ति शुरू हुई हमारे जीवन में ये कहां से शुरू हुई भगवान का ध्यान स्मरण चिंतन मनन छोड़कर हमने जगत का ध्यान मनन चिंतन स्मरण किया यहीं से विपत्ति का स्वभर्म होगा विनय जी में गोस्वामी जी कह रहे हैं आप लोग ये ना समझे हम विनय जी से बाहर जा रहे हैं विनय जी की ही बात कह रहे हैं ये सब विनय जी की ही बात है विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं जीव जबते हरिते बिल गान्यो कब से बोले जबते देह गेह निज मान्यु यह जीव तब से भगवान से अलग हुआ जब से इसने भगवान का स्मरण ध्यान चिंतन छोड़ करके देह गेह निज मान्यो इस देह को और इस गेह को धन को संसार की संपत्ति को अपना मान लिया तब से ये चक्कर में आया तब से भगवान से बिमुख हुआ हे नाथ ये देह भी आपका और ये गेह भी आपका ये तनवन प्राण सब आपका है बस आप तो ऐसी कृपा कीजिए हम किसी भी स्थिति में आपके पवित्र नाम को भूले नहीं हमारे वृंदावन में एक भक्त बालक ओम प्रकाश हुए हैं उनका चरित्र भी छपा हुआ है इकहत्तर दिन का उपवास करके उन्होंने श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त करके अपने प्राणों का विसर्जन किया था इंटर पास थे बचपन में ही भजन में रुचि जग गई और सब कुछ त्याग कर वृंदावन आ गए अभी भी वो चामुंडा के पास जगह घोर जंगल में आकर पड़ गए और साक्षात कृष्ण दर्शन प्राप्त करके उन्होंने अपने देह का विसर्जन किया भक्त बालक ओम प्रकाश छोटी आई बहुत पुरानी बात नहीं हम समझते हैं ज्यादा से ज्यादा पैंतीस चालीस साल पुरानी बात है चालीस वर्ष पुरानी बात तो उन्होंने वो लिखते भी थे जब करते थे अपने विद्यालय में कॉलेज में रहते थे पढ़ते थे वहां छात्रावास में रहते थे आगरा में पढ़ते थे तो उन्होंने लिखा है उल्लेख कि मैं भजन के मार्ग पर चला तो उस विषय रूपी भुजंग ने मुझे बहुत सताया काम ने मुझे सताया भजन में बाधक बना पर जैसे ही मैंने हरिनाम का आश्रय लिया तो मैंने देखा जब मैंने दृढ़ता दृढ़तापूर्वक हरिनाम का आश्रय लिया तो ये पांच फण वाला नाग रूप रस गंध शब्द स्पर्श इसके फण है इसने मेरे सामने घुटने टेक दिए इसने अपना समर्पण कर दिया राम राम करो तो सही राम राम करते नहीं बातें लंबी चौड़ी करते हैं कैसे विकार रहते होंगे इसलिए मन लगे या न लगे स्वाद आवे ना आवे राम राम करो राम जपू राम जपू राम जपू बावरे राम जप राम जपू राम जपू बावरे राम जपुर राम जपू राम जपू बावरे घोर भवनीर निधि नाम निज नाम भलो एक ही साधन सब रिदि सीधि साधरे ग्रसे कली रोग जोग संयम समाधिरे कलयुग ने ग्रस लिया ग्र से कली रोग जोग संजम समा कलयुग रूपी रोग ने संजम और समाधि को ग्रस लिया है योग को कलयुग ने निगल लिया है आज जहां देखो वहां योगा योगा जब तक योग था तब तक, तक कोई ध्यान ही नहीं देता था अब अंग्रेजी वालों ने योग को योगा कर दिया तो सब दुनिया पागल हो रही योग के पीछे हरिनाम से योग नहीं है उनका जिसका हरिनाम से योग नहीं है उसका भगवान से संयोग त्रिकाल में भी नहीं हो सकता है उसको ना अपने स्वरूप का बोध होगा ना अपने ठाकुर जी के स्वरूप का बोध होगा और अपने और अपने के बीच में जो बाधक तत्व है उसका भी बोध नहीं होगा स्वयं का बोध नहीं होगा अपने प्रेमास्पद का बोध नहीं होगा और मिलन के बीच में जो दीवार खड़ी है उसका भी बोध नहीं होगा वो चाहे आंख दबाओ चाहे नाक दबाओ चाहे चांद्रायण करो चाहे तप्त करो नहीं होने वाला हम निषेध नहीं कर रहे योग का अच्छा है लोग किसी मार्ग पर लग रहे हैं अच्छी बात है। बुरी बात नहीं है लोगों को लाभ भी मिल रहा है लेकिन पूछा जाए आपकी योग की ओर प्रवृत्ति क्यों तो वे क्या उत्तर देंगे क्या करें महाराज बहुत बीमार रहते हैं स्वस्थ शरीर पाने के लिए हमने योग का आश्रय लिया है आपको फायदा हुआ बोले हां बहुत फायदा हुआ तमाम लोगों को लाभ हो रहा है बहुत लाभ हो रहा है चलो ठीक है आपको स्वस्थता मिली बड़ी प्रसन्नता की बात है आप स्वस्थ शरीर किस लिए चाहते हैं राम राम करने के लिए स्वस्थ शरीर चाहते हैं श्री राम जय राम जय जयराम करने के लिए स्वस्थ शरीर चाहते हैं अथवा संसार को भोगने के लिए स्वस्थ शरीर चाहते हैं झूठा उत्तर दे तो कोई ठिकाना नहीं क्या कर दे पर सच्ची बात बोलेगा तो उसे ये कहना पड़ेगा कि इतने दिनों तक संसार को विषयों को भोगों को भोगने के बाद भी तृप्ति नहीं हुई इसी बीच में इंद्रियां शिथिल हो गई शरीर शिथिल हो गया हम अधिक दिनों तक संसार के सुख को भोगना चाहते हैं